चौथा अध्याय पुनः भगवती स्तुति कहती है हरे हे ओम, ओम एदम अगन मदेवय जनम पृथ्वीया यत्र देवास आजो संतब्सुवै रक्षामाभ्या गुंसंतरंतो यजुद्धीरा यस्पोखेण समीखा मदेम ईमा अपः समोमे संतु देवी रोखधे दे त्रयसु स्वधीते मै नग्म हि से अर्थात जिस यज्ञ स्थान पर सारे देवता प्रसन्न होते हैं हम सभी यजमान उसी स्थल पर इकट्ठे हुए हैं ऋग्वेद और सामवेद के मंत्रों से हम यज्ञ के पार जाते हैं यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ करते हुए हम धन और पोषण प्राप्त करते हैं यह जल हमारे लिए समानकारी हो दिव्य गुणों वाली औषधियां हमें रोगों से बचाएं यह अस्त्र शस्त्र हिंसाकारी न हो जल हमारी मां है जल हमें शोधित करने की कृपा करें घी से जो जल झरता है वह हमें पवित्र करने की कृपा करें प्रवाहित होता हुआ जल सभी पापों को धो दे जल से हम शुद्ध और पवित्र होते हैं हे रेस में भवन आप दीक्षा तपस देव का शरीर हो आप कोमल और सुखद हैं आप कल्याणकारी हैं आप श्रेष्ठ रंग वाले हैं हम आपको धारण करते हैं आप गायों का दूध हैं आप ब्रजत्व देने वाले हैं आप हमें ब्रजत्व प्रदान कीजिए आप वृत्र की आंख की पुतली हैं आप आंख देने वाले हैं आप हमें आंख प्रदान कीजिए आप चित्त के पति हैं आप हमें पवित्र कीजिए आप वाणी के स्वामी हैं आप हमें पवित्र बनाइए दोषों से रहित हे सविता देव आप हमें पवित्रता प्रदान करने की कृपा करें सूर्य अपने किरणों से हमें पवित्र बनाए हे पवित्र पते हम आपके पुत्र हैं हम पवित्र होकर अपनी मनोकामना पूर्ण करें ताकि हम और अधिक यज्ञ याग करने योग्य हो सकें हे देवताओं हम इस यज्ञ के आरंभ में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपको आमंत्रित करते हैं हे देवताओं हम यज्ञक आपसे आशीर्वाद और यज्ञ फल की प्राप्ति के लिए आपका आवाहन करते हैं हे यज्ञदेव हम मन से यज्ञ करते हैं यज्ञदेव के लिए स्वाहा अंतरिक्ष लोक के लिए स्वाहा स्वर्ग लोक के लिए स्वाहा पृथ्वी लोक के लिए स्वाहा हम वायु को यज्ञ के आरंभ में ही आहुति अर्पित करते हैं अग्नि यज्ञ के संकल्प के प्रेरणा देने वाले हैं उनके लिए स्वाहा अग्नि यज्ञ की वृद्धि देते हैं यज्ञ करने में मन को प्रेरित करते हैं अग्नि के लिए स्वाहा दीक्षा और तप के सिद्ध हेतु अग्नि को यह आहुति दी जाती है सरस्वती देवी के लिए स्वाहा पूखादेव के लिए स्वाहा अग्नि के लिए स्वाहा हे जलदेव आपके लिए स्वाहा संसार के पालक संभूदेव के लिए स्वाहा स्वर्ग लोक के लिए स्वाहा पृथ्वी लोक के लिए स्वाहा विशाल अंतरिक्ष लोक के लिए स्वाहा हम बृहस्पति के लिए हावि समर्पित करते हैं सविता देव सभी देवों का नेतृत्व करने वाले हैं सविता वरेण्य गुणों वाले हैं हम सविता देव की मित्रता पान चाहते हैं हम सविता देव के सभी प्रकार के वैभव चाहते हैं हम सब से उनसे धन प्राप्ति की इच्छा चाहते हैं हम स्वर्गदाई वैभव चाहते हैं हम प्रजा का पोषण करने के लिए धन चाहते हैं सविता देव के लिए स्वाहा हे ऋग्वेद हे सामवेद हे शिष्यस्थ देव हम यज्ञ में गाई गई ऋचाओं से आपका स्पर्शन करते हैं आप ऋचाओं का गान करते समय हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए आप आश्रय दाता हैं आप हमें आश्रय देने की कृपा कीजिए आपको नमस्कार है हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमें कष्ट मत दीजिए हे यज्ञ मेघला आप अंगों को ऊर्जा प्रदान करती हैं आप मुझे ऊर्जा धारण कराइए आप सोम की नीवी हो आप विष्णु को भी सुख प्रदान करती हैं आप यजमानों को भी सुख प्रदान कीजिए आप इंद्र की योनि हैं आप खेती को समृद्धिक दीजिए आप वनस्पति को उत्पन्न कीजिए उन्नति बनाइए हमें यज्ञ की ऋचाएं गाते समय पाप से बचाने की कृपा करें हे यजमानो अग्नि ब्रह्म है अग्नि यज्ञ है आप उनके प्रति व्रत का पालन कीजिए वनस्पतियां यज्ञ के योग्य हैं हम बुद्धि की देवी को मानते हैं हम सुख के लिए आराधना करते हैं हम मनोकामना की पूर्ति के लिए उपासना करते हैं हम यज्ञवाहे वाणी धारण करना चाहते हैं श्रेष्ठ बुद्धि हमारे वश में रहे जो देव मन में उपजते हैं मन को लगाते हैं जो देव दक्ष संकल्प वाले हैं वे देव यज्ञ में रक्षा करने की कृपा करें वे देव हमारी रक्षा करने की कृपा करें उन सभी देवों के लिए स्वाहा हे देव आप जल रूप हैं हम आपका सेवन करते हैं आप हमारे पेट के भीतर पुष्टिकारक होकर सुख दीजिए हमारे लिए जल क्षय रोगकारी न हो जल हमारी सामान्य दिक्कतों को दूर करने वाले हो जल दिव्य हो अमृतत स्वरूप हो स्वादिष्ट हो यज्ञ में ऋत की बढ़ोतरी करने वाले हो हे यज्ञ देव पृथ्वी का शरीर यज्ञ करने योग्य है हम इसमें जल छोड़ते हैं प्रजा के लिए लाबादाई जल नहीं छोड़ते आप हमें इस पाप से मुक्त कीजिए आप केलेश्वः रूप में छोड़ा गया जल पृथ्वी में प्रवेश करके पृथ्वी की मिट्टी में मिलकर एक में एक हो जाए आपकी ऐसी कृपा हो हे अग्नि आप अच्छी तरह जागिए हम यजमान भले भांति नींद का आनंद लेते हैं आप हमारी रक्षा कीजिए आप हमें प्रबुद्ध कीजिए आप हमें विविध काम में लगाइए मन फिर से आ गया आई पुनः आ गए पुनः प्राण प्राप्त हो गए पुनः आत्मा प्राप्त हो गई पुनः नेत्र मिल गए पुनः कान मिल गए आप सब का कल्याण चाहते हैं आप शरीर के रक्षक हैं आपका दमन नहीं किया जा सकता आप हमें पापों से बचाइए आप बुरे कामों से हमारी रक्षा कीजिए हे अग्नि आप व्रत पालक हैं आप देवताओं में पूजनीय हैं आप मनुष्यों में पूजनीय हैं आप यज्ञ में आराधनीय हैं हे सोम आप हमें भरपूर धन दीजिए आप हमें इतना धन दीजिए कि अपने साथ-साथ हम लोग का भी भला कर सके सविता देव धन दाता हैं उन्हें भी हमें बहुत धन देने की कृपा है हे अग्नि देव आप चमकीले हैं यह घी आपके शरीर को बड़ा रहा है चमकाक्ति हुई ऊपर उठी ही लौ आपकी लपटें और ऊपर आकाश तक जाए हमने मन से वाणी धारण की है यह वाणी और वेगवान हो यह वाणी विष्णु को संतुष्ट करने की वाली हो हे अग्नि आप सत्य स्वरूप हैं आप भी आपसे उत्त सत्य स्वरूप को पाए अर्थात आप उसे हमारे शरीर में ही उपजाइए हम आपका यह अनुशासन पा सकें आपके लिए आहुति प्रदान करते हैं आप चमकीले हैं आप चंद्र हैं आप अमृत हैं आप सब देवों के देव हैं हे मित्र वाणी आप चित्त हैं आप मन हैं आप धीर हैं आप दक्षिण है, हैं आप क्षत्रिय हैं आप यज्ञ करने योग्य हैं आप अदिति हैं आप दोनों ओर से सिर वाली हैं आप पूर्व दिशा वाली हैं आप पश्चिम दिशा वाली हैं आप मित्र हैं आपके पैरों से चलकर के हमें प्रसन्नता दीजिए हम पूखा देव से अनुरोध करते हैं कि वे यज्ञ के मार्ग की रक्षा करने की कृपा करें हे बाग देवी आपको इंद्र के लिए सोम लाने जाना है इसके लिए आपको माता की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें पिता स्वीकृति देने की कृपा करें भाई अनुमति देने की कृपा करें बहन अनुमति दें मित्रगण और संबंधित जन अनुमति प्रदान करें सोम लेने के बाद रुद्रदेव आपको हमारी ओर लाने की कृपा करें आप हमारा कल्याण करने की कृपा करें आप सोम सर्ववा को लेकर पुनः यहां आने की कृपा करें हे वाग देवी आप वसु हैं आप अदिति हैं आप रुद्र हैं आप चंद्र हैं बृहस्पति और रुद्र और वसुगण के साथ आपकी रक्षा करने की कृपा करें बृहस्पति आपके श्रेष्ठ मन में रमण करने की कृपा करें हे वाग देवी आप मूर्धन्य हैं हम आपको देवताओं के यज्ञ में घी से भरी हिहाभि प्रदान करते हैं आप पृथ्वी के श्रेष्ठ देवियों के स्थान पर स्थापित होने की कृपा करें आप घी वाली आहुति स्वीकार कीजिए आप धर्मान हैं आप अपने मन में धन धारिए आप अपने धन से हमें वंचित मत कीजिए हम आपके वंदु हैं हे वाग देवी आप दक्षिणा के योग्य हैं आपने बुद्धि पूर्वक हमें देखा है आप हमारी आयु छीनकर यानी हमें दीर्घायु प्रदान कीजिए हे देवी हम भी आपकी आयु छीन न करें आपकी दया दृष्टि से हम वीर पुत्रों को पाएं